समात जब खनकती है खानों की राहों में तो मंजिल के तस्वर से कदम ललचा ही जाते हैं अगर जेबे हो की हम आहंगी सलामत हो तो नगमों की मुरत के मुकामात आ ही जाते हैं सुनहरी उंगलियां रुकती हैं जब साजों की सहरक पर तो नगमो की चहकती सांस रुक जाती है सीने में दरोगे मसलहत आमेज भी एक चीज है लेकिन छनक जाता है जहराब अलम हर आप गिने में तस्वर उम्र की उस हद पे जाके हाँप जाता है जहां अहले हवस बेदात पर बेदात करते हैं ब मजबूरी थिरकती है जबानी बरसरे महफिल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 यहाँ चुकता है सौदा जिंदगी की इल्तजाओं का यहाँ दिन को बदन तुलते हैं मिजाने हुकूमत में यहाँ रातों को जमता है अखाड़ा रहनुमाओं का खरीदारों यहाँ हर रात जश्न आम होता है ये वो मंडी है जिसमें प्यार का नीलाम होता है संसार है प्रेम की भूल प्रेम की भ्रांति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 तो अनजाने ही सही उस स्त्री के चेहरे के दर्पण में तुम्हें परमात्मा की कुछ छवि दिखाई पड़ी तुम्हें होश हो कि ना हो तुम तुम जब किसी पुरुष के प्रेम में पड़े हो तो तुम्हें कुछ भनक सुनाई पड़ी है दूर की आवाज सही साफ साफ पकड़ में भी ना आती हो मुट्ठी भी ना बंधती हो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 क्योंकि हर जगह वही छिपा है आवरण कितने ही हों, आवरण उघाड़े जा सकते हैं। ना तो आवरणों को पकड़ना और ना आवरणों से भयभीत होकर भाग जाना दुनिया में दो तरह के काम होते रहे कुछ लोग आवरण पकड़ लेते हैं कि ने खिड़की की पूजा शुरू कर दी और इनकी मूर्ता को देखकर कुछ लोग खिड़की को छोड़ के भाग गए ऐसे भागे कि खिड़की के पास नहीं आते दोनों ने भूल कर दी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 वही यहां तरंगित है यह गीत उसका है इस बांसुरी पर उसी के स्वर उठ रहे बांसुरी को ना तो पकड़ो ना बांसुरी से डरो बांसुरी से आते हुए अज्ञात स्वरों को पहचानो फिर बांसुरी का भी सम्मान होगा सच्चे धार्मिक व्यक्ति के मन में संसार का अनादर नहीं होता सम्मान होता क्योंकि यही तो परमात्मा से जोड़ने का उपाय है यही तो सेतु है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 जीवन का माध्यम की तरह उपयोग करने की कला का नाम धर्म है यहां हर चीज उसके ही मंदिर की सीढ़ी है पत्थर मत समझो इन सीढ़ियों को रुक मत जाओ अटक मत जाओ चढ़ो और पार उठो तब तुम धन्यवाद करोगे इन सीढ़ियों का लेकिन जब तक यह नहीं होता तब तक यहां हर चीज झूठी हो जाती हर चीज झूठी क्यों हो जाती है? क्योंकि तुम साधन को साध्य समझ लेते हो बस तभी सब झूठा हो जाता जहां प्रेम भ्रांति से अटका वहीं प्रार्थना का जन्म असंभव हो जाता है और जहां प्रेम ने भ्रांति में अटकाव न पाया और भ्रांति के बीच से अपनी नाव को खे के आगे निकल गया वहीं प्रेम प्रार्थना बन जाता है और जो लोग संसार की भ्रांति में नहीं पड़ते, वे ही सदगुरु की तलाश करते सदगुरु की तलाश कब शुरू होती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 दूसरी बात जो व्यक्ति संसार और जीवन के अनुभव से इतना ज्यादा व्याकुल हो गया है कि अब अगर यह पूरा संसार भी उसे मिलता हो तो वह लेने को राजी नहीं जिसने देख लिया है कि यहां मिल जाएं चीजें तो भी दुख है न मिलें तो भी दुख है जीतो तो दुख है हारो तो दुख है जिससे हार ही नहीं पकड़ ली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 शायद अब तक नहीं हुआ है कल हो जाए थोड़ा और दौड़ लूं थोड़े और उपाय बिठा लू कौन जाने सफलता मिल ही जाए तो तुम भाग जाओगे फिर तुम मरने को राजी नहीं हो सकते फिर तुम अपने को दांव पर नहीं लगा सकते पुराने शास्त्र कहते हैं आचार्यो मृत्यु गुरु तो मृत्यु है गुरु के पास जाना